हो वो कहने के लिए आमंत्रित है अभी तक मौका ना मिला हो कोई बात कहनी है कोई और सवाल पूछना है वो आए कोई हैं तो आए और उसके बाद मैं हम समापन की ओर बढ़ेंगे पर मैं दो तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान इस किताब के बारे में लाना चाहूँगा पेज चौंसठ पे यहां आजादी के ये बहुत बड़ा मिथ है कि हरित क्रांति ने जो है ना देश को पेट भर दिया नहीं तो देश तो भूखा मर जाता ये सरकारी आंकड़े हैं 1994 सौ में एक किसान का धान सत्ताईस साढ़े सत्ताईस क्विंटल एक पर एकड़ हो रहा था छियालीस साढ़े एकड़ हो रहा था पचास इक्यावन एकड़ इक्यावन क्विंटल हो रहा था और ये धान के आंकड़े हैं आलू के हैं पौणे 300, सौ ढाई एकड़ ढाई क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं के आंकड़े हैं 22 क्विंटल, 22 क्विंटल, 26 क्विंटल, 26 क्विंटल ये गेहूं के आंकड़े हैं बाजरा के 32 क्विंटल, चना 18 क्विंटल प्रति एकड़ जवार 33 क्विंटल प्रति एकड़ ये भारत सरकार के आंकड़े हैं भारत सरकार ने उन्नीस सौ उनचास और चौवन और के बीच में जिन किसानों को कृषि पंडित के तौर पर पुरस्कार दिया था उनके ये आंकड़े हैं तब ये नए ना तो ये नए बीज थे ना ये सारी नई खाद और दवाइयाँ थी और इनके जो तरीके हैं वो वही तरीके हैं जिसे आज हम जैविक खेती कह रहे हैं या कुदरती खेती कह रहे हैं तो ये भी गलत निकाल दीजिए एक और वैज्ञानिक आए थे अब चले गए हैं उन्होंने बात रखी नहीं अपनी तो उनके संगठन का जो शोध है वो भी मैं बता देता हूं 2004 से ये 61 नंबर पेज पे दे रखा है 2004 से भारतीय कृषि मतलब आईसीएर का सरकारी संस्थान है मोदीपुरम में वो 16 राज्यों के 20 केंद्रों पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके अनुभव में कोट कर रहा हूँ उनकी रिपोर्ट से 18 फसलों में रासायनिक के बराबर या ज़्यादा पैदावार मिली वो फसलें कौन सी हैं बासमती धान धान मक्का मूंग, चना सोयाबीन कपास लहसुन गोभी टमाटर वगैरह वगैरह और आगे और चीज़ें दे रखी हैं कि पोषण में सुधार वगैरह है ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकल जानी चाहिए कि बिना ये नए बीजों के और बिना ये यूरिया डी के देश का पेट नहीं भर सकता सरकार के अपने आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि यह संभव है इसके बावजूद जैविक खेती को बढ़ावा वास्तव में नहीं दिया जा रहा यहाँ आपने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 परसेंट का वायदा किया था 2001 के आसपास की भारत के तत्कालीन योजना आयोग की रिपोर्ट योजना आयोग की एक कमेटी की रिकमेंडेशन है पचास परसेंट जो सारे सरकारी खेत हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के फार्म्स हैं और सब हैं 50 परसेंट पर जैविक खेती होगी उसके सिवा नहीं होगी और भी बहुत सारी बातें हैं कपिल शाह जो अभी आगे आएंगे बोलेंगे वर्तमान पिछले दिनों इनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है पर आज तक तीन साल हो गए चार साल हो गए उस रिपोर्ट का कहाँ गया क्या हुआ किसी को पता नहीं है ये काम किसान जोड़ के किसान संगठनों को करना पड़ेगा सरकार अपने तरीके से नहीं करेगी सरकार अपने तरीके से तो कंपनियों को बढ़ावा देने वाले काम ही करेगी इसलिए किसानों को और किसान संगठनों को मिल आगे आना पड़ेगा तभी ये चीज़ बढ़ पाएगी किसी किसान साथी को कोई सवाल पूछना है या कोई बात कहनी है अब तक कहने का मौका नहीं मिला तो वो जरूर आके कहें आपका धन्यवाद आप कुछ सभी भाइयों को मेरी राम राम मेरा गांव गाँव है मैंने शुरू के साल दो में गन्ना लगाया था जैविक का और उसमें मेरी 425 सौ क्विंटल की एवरेज आई थी सरुए साल और कैमिकल का जो गन्ना था उसकी 400 सौ क्विंटल की आई थी उसी खेत में उसी के पास और मैंने ढाई किले से शुरू किया था आज मैं साढ़े चार किले की खेती कर रहा ये एक मिथ है भाई के कैमिकल के बराबर नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा देसी विधि से मैंने गन्ना लगाया था जो आमतौर पर हम लगाते हैं धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और मैं आपको एक दो मिनट लेना चाहता हूँ एक तो हिंदुस्तान जब से यहाँ से ये हिंदुस्तान पैदा हुआ उस टाइम से भी सब गुरु था लेकिन हमारी सोच बदली विदेशों ने इसको देखा कि ये तो सोने की चिड़िया था इसको लूटने आए हमारे विचारधारा जो थी ना उसको बदल गए वो और वो विचारधारा इतनी कमज़ोर कर गए हमारी कि हमारा दिमाग जो था ना उनकी बातों को समझने लगा हम अपनी जो संस्कृति थी उसको भूल गए ये जो खेती आज हमारे लिए नई नहीं, नहीं है आज हमें नहीं लगती है 1947 से पहले हमारे दादा पड़ जाता ये जैविक खेती कर रहे थे तो ये हमारे लिए नई नहीं, नहीं है इससे घबराओ मत और ना इससे पैदावार कम होती है जैविक खेती में पैदावार ज़्यादा होती है इस बात को दिमाग में बैठा लो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं अब तक किसान ने हल पे बहुत रख लिया अपने हाथ में तराजू उठा लो अगर कामयाब और मजबूत होना है तो अंबानी अडानी जब अपनी हमसे चीज़ खरीद के बेच सकता है तो अपने किसान के पास तो कच्चा मेटेल अपना खुद का है उसको हम फैल कर सकते हैं बस हमारी सोच बदलनी होगी हमने ये बात दिमाग में जरूर लानी होगी तब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज सरकार पे सब कुछ मत छोड़ो सरकार ही हमारे लिए कुछ करेगी अपना कर्तव्य समझो हमें भी कुछ कर सकते हैं हमारा भी कर्तव्य